कल कितने सूत्र का पाठ हुआ पहला सूत्र कले क्या हुआ बोलो सब अस्टन आबिभतु कहता आगे दूसरा अष्टाभ्य औ आगे मेरे कर बोलो रेक सर आगे कर कर क्या सूत्र आगे आगे आगे, आगे। था था। हम भी पूछताई करते थे अभी पूछताई करके देख रही आगे ये हो गया था खंज शब्द हो गया अभी क्या शब्द चलेगा राज राज के दीप्तो कोई पेपर हो जाएगा कोई विशेष सूत्र से सर्वापर लोप हो जाएगा राज प्रातिपदिक राज के सकर का लोप होगा किस सूत्र से राज क्या कि सू के सकर का लोप होगा किस सूत्र से लोप होने के बाद क्या बचेगा राज राज के जकार के सूत्र है व्रश्च्रज सृज मृज यज राज भ्रज चशां इन के उनको इनको स हो जाएगा अलुंत्य परिभाषा से अंतिम मनु को स हो होगा जल ही पदांत पर में जल हो अथवा पदांत में हो इसमें राज आया यज क्या कि राज है राज में अकार ऊंचाने के लिए राजी राज दीप्तु रिकारी संग राज रहता है राज सू के लोप होने पर अब ये करेगा स करेगा पदांत सुलोप होने पर प्रत्यय प्रत्ययक्षण मान करके पद संज्ञा होगी किसकी होगी राज तो पद अंत में होने से जव को हो जाएगा स पर क्या प्रकृति क्या होगी राष को झलाम जसंते वहासाने राठ को हो जाएगा ड राट राड दो बने गया राट राड जसत् चरते जस्तर चैती जस्तो चरते प्रातिपद क्या है राज औने पर क्या बनेगा राजौ सी क्या बनेगा राजह भ्याम आने पर राज टे भ्यापुर राज्य पद संज्ञा होने से भ्रश भ्रश से स झलान जस रागे राड भ्याम क्या बनेगा में सप्तमी बहुचंद में राज अग्र सु पद संज्ञा है कि सूत्र से भ्रश भ्रश्च सृज यज राज हो जाएगा झलन जसंत से ड हो जाएगा राड अग्र सूत्र लगेगा डुट धुट के धकार खरीच से त हो जाएगा रात सुच से ट तो हो जाएगा राट्त क्या बन गया बनेगा और जब धूट नहीं होगा राठ कितने रूप बनेगा दो, दो। बोलो रूप राठ राड, राड इति हे भी भ्राट विपूर्वक भ्राज धत्ता समाजास्त्र प्राप्ति संज्ञा है, है। भ्राज, राज और भ्राज में तो जक हो जाएगा भ्राज है। राज क्या के आगे है आया सुलोप होने के बाद सूत्र लगेगा भ्रशभ्रश वही स हो जाएगा स झलान जस हो जाएगा विभ्राट बनेगा रू बोलो विभ्राट दे दिद्राड, दे दिद्राड, दे रुको एक में, रुको एक में, में ड है सुनने वालों को पता चलना चाह हे विभ्रा हे विभ्रा दोनों ऐसा करेंगे तो क्या पता चलेगा हे विभ्राट ट तो, हे विभ्राट हे विभ्राट एक ट तो, एक ड बोलो ठीक से हे के देवेट देवान यजते देवेट देव प्रो यज धातु से ऐसे में आया क्या कोई सूत्र में यज आये या नहीं यज कहा है नहीं कहाजता तो है ऋतुपुर यज धातु ये तो कोई प्रत्ये हो जाएगा कोई देवान यज देव यज यज के यकार को संप्रसारण हो जाएगा किति पर रहते वचि स्वपि यजादिनाम किति यज हो जाएगा ई संप्रसारणाच पूर्व रूप हो जाएगा देव अगर इज प्रातिप आदिगुण हो जाएगा क्या प्रातिपद देव बनेगा देवेज क्या बनेगा देवेज अगर सु कहाल आप लोप होने के बाद जक हो जाएगा श किस सत्र से वृश्य जलां दस देव आप देवेट देवे जऊ देव में सप्तमी में देवेजी देवेजी देव बोलो देवेजी दोनों देवेट सुथ देवे और बोलो देवेट देवेट के विश्वसृज स्रीज, विश्व में सृजती थी विश्वासृज वह भी सही कोई हो जाएगा और ये वृश्चव सीझमें सीजा आ गया एक ही प्रकार बनेगा विश्वासृ बोलो रूप विश्वसृष्ठ आगे जो लिखा है परे हुई परे ब्रजे है सह पदांत ये क्या है मालूम है हैं हैं ये क्या है हम पूछते क्या करता है पूछते तो क्या चीज है हैं भारतिक है किसका मालूम है भारतीय है सूत्र है मालूम है कैसे पता चलता है ये ऊनादि सूत्र है भारतीय नहीं पर व्रज है सह पदांत परी के सप्तमें तो परु परी उपपद रहते व्रज धातु से कईप प्रत्यय होता है और पदांत में स भी हो जाएगा और दीर्घ भी होता है दे दे आगे उसका अर्थ पराभ उप पदे परु उपदे उपपद परि हो परिपूर्वक व्रज धातु से क्विप होगा ही इसी सूत्र से और दीर्घ पदांत सत्व में भी दीर्घ भी हो जाएगा ब्रज के धातु को दीर्घ होगा ब्रज में को दीर्घ हो जाएगा परिब्राज बन जाएगा और पदांत में सत्व भी हो जाएगा परिप्रक ब्रज धातु से कोई प के बाद उसी उनादि सूत्र से ब्रज के को दीर्घ हो जाएगा परिब्राज प्रातिपदिक सु का लोप होगा कि सूत्र से हालांकि अब लोप करने के बाद क्या हो जाएगा अ जकार को हो जाएगा स के सूत्र से व्रश्च व्रश नहीं इसी उदि सूत्र से पदांत सत्व अभी ज को हो जाएगा स जव को सके सूत्र से होगा हाँ उसी उनादि सूत्र से होगा जलांजसंत डबसान ट तो परिब्राट परिब्राट बनेगा सर्व परित्यज्य ब्रजती दी परिव्राट संयासी सन्यासी परिभ्राट के सर्वम परित्यज्य सब छोड़ करके भाग जाता है हिमालय तो सन्यासी पुत्रेषणा भित्तषणा लोकेषणा सब इच्छा का कर, त्याग करके जाता है तो ये होता है सन्यासी है रूप ऐसे बनेगा बोलो रूपोलो परिव्राट परिव्राट बोलता है सब को, पीछे को चल जाता भी ना हो जगमन बोलते हो परिट हो गया आगे विश्व विश्व हो बसुराटो विश्व शब्द से दीर्घ अंतादेश परे बोलो ये राट शब्द मिलेगा तो दीर्घ होगा विश्व शब्द को अंतादेश विश्व में अ को दीर्घ होगा विश्व राट बनेगा जहाँ राट नहीं होगा वहाँ ये सूत्र वसु होने पर लगेगा विश्वावसु बनता है विश्व के आगे बसु तो विश्वावसुकारांत बन जाएगा किंतु राज केवल रहेगा तो नहीं होगा जैसे औ में विश्व राजऊ यहाँ राट शब्द पर में है, है? नहीं है तो लगेगा विश्व से बस राहट लगेगा नहीं लगेगा तो दीर्घ होगा तो क्या रूप बनेगा विश्व राजऊ बनेगा जस में क्या बनेगा विश्व राज में क्या बनेगा देखो यहाँ राट मिलेगा राज के जकार को स करने के लिए कोई सूत्र है क्या सूत्र भ्रश भ्रश होने पर झलांज में दे वाह भाव, होता है वहासान तो नहीं होगा राठ शब्द हो तो राड ड हो टो तो विष्णु पर बन जाएगा विश्वराट भी क्या बनेगा विश्वराठ भी, भी बन जाएगा सप्तमी बहुचन में क्या बनेगा विश्वरा विश्वरा सु बोलो विश्वरा विश्वा नहीं बोलो सुन विश्वराट विश्वराड विश्वराज चतुर्थी बोल जग आगे पहला क्या है विश्वा दीर्घ है दीर्घ है, है? है क्या है दीर्घ है, है, है रस आगे। आगे या दीर्घ दीर्घ है पंचमी बोलो नहीं उसके पीछे कौन है नहीं इसके पीछे कौन है बोलो मास्टरदेव के सामने बोलो पंचमी बोलो आता है ना नहीं हाँ सीधा मना कर दो हाँ बोलो नहीं बोलो हाँ क्या तृतीय बोलो नहीं आ, नहीं आता है बोलो परमानंद तृतीय बोलो नहीं एक एक अल्लाह करके हाँ तीनों में को विश्व में कोई दीर्घ स फर्क नहीं सब मना पड़े ना नहीं नहीं आता है भ्याम समय दीर्घ होता है विश्व भिश, विश्व वसुराटो हो विश्वाराट भ्याम विश्वाराट भी बनेगा और आजाद में राट नहीं उनसे दीर्घ नहीं होता है यही समझने का है आप बोलो पंचमी हाँ ठीक है सप्तमी बोला एक और ठीक हुआ शब्द में बहुचान विश्वा होगा दीर्घ होगा क्या बनेगा विश्वरा सु आगे शब्द है भ्रज पाके धातु भ्रज भ्र स जज क्या धातु है कोई भी चुते से कोई होता है कूप होने के बाद ये भ्रष के रह में जो र है इसको संप्रसारण करने के लिए शत्रु क्या आएगा ग्रही ज्या वही बस्ती किस याद है ग्रही ज्या वही बस्ती फिस्चती नांग च किसको याद है कोई है हाथ पूरा नहीं उठता है यहाँ तक तो इस ये देखो कहाँ है ग्रही ज्या भई भुआ में आएगा कल को याद करना हम है, है? क्या, एक सा, एक सा, एक सा क्या बोलते हो एक सौ एक सौ एक सौ क्यों बोलते एक सौ आगे हाँ जो एक सौ पूछते है ना आगे बोले पंद्रह एक सौ पंद्रह पे पुष्ट में है याद कर लेना क्या लोग ये इसको संप्रसारण हो जाएगा संप्रसारण होने पर ब्रह के रो हो जाएगा क्या होगा री आगे रह के आगे क्या बढ़ है आ अंप्रसारणाच पूर्व रूप हो जाएगा भ्रज हो जाएगा क्या प्रतिपद बनेगा भ्रज भ्री स क्या प्रतिपद के भृश भुजने वाला भ्रज पाक है जो बड़ भुज आदि है भुजने वाला है भ्रज भुजने वाला होता है भ्रष भ्री में री है आगे स और जु आने के बाद उसका संप्रसारण पहले प्रातिपदी संज्ञा कृत कृतधित समाचार सूत्र से कृदंत है सुद्युत्पत्ति होने पर सु का लोप होगा किस सूत्र से हल ज्ञाप दीर्घा सुलोप होने के बाद भृज है सऊर्ज संयोग ही स ज ज का संयोग होने पर सूत्र प्राप्त है संयोगात लोप किसका लोप होना चाहिए ज कर का उसका अपवादी सूत्र स्कोहो संयोगाते च पदांत झलिच योग तदाद्यो स्कोर् लोप स्को हो सकार और ककार का ष्टी वोचन स्को हो स्को का विशेषण सकार ककार कैसे होना चाहिए संयोग के आद्य वर्ण होना चाहिए संयोग के आद्य वर्ण स हो अथवा क हो यहाँ क्या संयोग है किस किसी वर्ण का सकार और जकार संयोग है किस शुत्र शकार। शकार। शकार। तो संयोग संख्या के सूत्र से संयोग आदि वर्ण क्या है सकार देखो संयोग आदि हो गया सकारो ककार ककारो अंत अंत में ते पदांत में भी और झल पर में हो जाली की अनुभूति झल पर में हो अथवा पदांत में हो यह सूत्र लगेगा पदांत झली चाहिए संयोग जो संयोग पदांत में हो अथवा संयोग पर में जल हो ऐसे संयोग के आदि में सकार हो अथवा ककार हो उसका लोप हो जाएगा तद तो आदि स्कोर लोप भ्रीज है सु का लोप होने के बाद पद संज्ञा है किस सूत्र से सत्यंग पदम सुबंत है प्रत्यय लोपे प्रत्यय पद संज्ञा होने के कारण सुलोप होने के बाद पदांत में संयोग है क्या स ज का संयोग है आदि में सकार है अथवा ककार को है कोई सकार होने से सूत्र लग जाएगा आदि सकार का लोप हो जाएगा पदान्त में संयोग होने से उसके आदि के किसका लोप होगा सकार यद्यपि संयंत स्वलोप से, से लोप प्राप्त था किसका जो क्या अभी किसका लोप होगा सकार यहाँ संयंत लोप का ये अपवाद हो गया संयांत लोप नहीं लगेगा सकार का लोप हो जाएगा लोप पढ़ने के बाद क्या बचेगा भ्रिज बचेगा भ्रिज बचने के बाद भ्रष्ट्रस्ज मृज यज ब्राज़ भ्रष जाए ना भ्रश क्या दे भ्रज है सूत्र में उधातुन से ये भी स कर देगा पता में जो हो जाएगा स जलाम जसन दे बा क्या बनेगा भ्रेठ भ्रेड क्या बनेगा ब्रेड भ्रेड प्रातिपदी का क्या मालूम है भ्रष क्या प्रतिवधि गया भ्रिज क्या औ आएगा ओ ने पर औ का लोप होगा के सूत्र से लोप नहीं होगा नहीं होगा नहीं होने पर सूत्र लग जाएगा भ्रज में दंत उसको आ, हो जाएगा तो हो चुनाशु क्या लगेगा सूत्र शस्व ने अब भ्रज में शव को स हो गया स होने के बाद ये झल में आएगा शकर झल में आएगा आगे क्या है पर में आगे क्या है क्या ज है ये झस झस नहीं पुस्तक देखना ही बोलना प्रकृति क्या है भ्रज भ्रिज के श को सूत्र से हुआ उसके आगे क्या बनने हैं ज आएगा झस में झ ध ज बगढ़ आता है तो सूत्र लग जाएगा झलाम जस झसी क्या सूत्र लगेगा झल में आता है श उसको हो जाएगा ज जा। श को क्या होगा ज जस हो जाए ज ब को क्या होगा ज ब ग कितने पाँच स्थानें तरतम शाल स्थान है तालु स्थान में है तो तालु स्थान में जस में कौन आएगा ज तो श को हो जाएगा ज जा देख दे, लिखा है जलाम जस झसी सस्य ज ज बाद प्रकृति क्या बने गया है क्या जमे में अज दो जकारे है मिला दो क्या रूप बनेगा ब्रिजऊ जस जो। में ब्रिज सम्बुद में हे भ्रिड हे भ्रिड हे, हे, हे, हे भ्याम में क्या बनेगा फिर डि व्याम ड होगा प्रातिवदीक क्या है भ्रज स्रिज अगर व्याम पद संज्ञा होने से अभी क्या होगा झ संलोप के बाद करके स्कोह संयाद अंत्य से किसका लोप होगा सलोप होने पर क्या बचेगा भ्रिज भ्रिज के जकार को हो जाएगा भ्रष्ट भ्रश सूत्र से श झलाज से ड रू गया क्या बन गया ब्रिड भ्याम सत्तमी बहुचन में ब्रिड सु ब्रेड ब्रिड ब्रिड ब्रिजो इ के सब के त्यद क्या प्रातिवेदिक है त्यद त्यद आता है सर्वादि में त्यद तद दो त्यद है और तद है दोनों में यह है नहीं, नहीं। एक में यह है प्रथम या द्वितीय में हाँ त्यद पहले बनाना आगे तद बनाएगी त्यद है त्यद आदि में आएगा सूत्र सू आने के बाद सूत्र क्या ले गया तेदादिनाम अह क्या सूत्र लगे आप कितने पदे सूत्र में तेदादी नाम अह क्या निमित्त है क्या चाहिए विभक्तो हाँ तुरंत बोलना चाहिए क्या चाहिए सो विभ विभक्ति है क्या किस सूत्र से हाँ शो आने के बाद तेदादिनाम अह त्य के दकार को हो जाएगा ओह क्या होगा द को अह अ होने के बाद क्या त्यह में अ है आगे अ है अकस्वाणी दीर्घ हो जाएगा क्या होगा तो पर रूप हो जाएगा तो क्या बनेगा त्य आगे क्या है सु त्य क्या आगे सु है हाँ दीर्घ सूत्र लगेगा त्यदाद्यत्व पर रूपत्वम जो लिखा है त्यदाद्यत्व त्यदादि सूत्र से अत्व होगा त्यद्यत्व त्यदादि अत्वरूप होने के बाद तदो सनंतो क्य दीना तकार दकारन्त्योर सह सिया ये सूत्र कहाँ लगेगा बताओ सौ सुवाने पर सु आने पर लगे या और कहाँ लगेगा और कहीं न सुने पर लगेगा त्यदादे नाम त्यदादि में तकार और दकार हो तो त्यद में क्या शब्द त्यद, त्यद में तकार है या दकार है द नहीं तकार है या दकार है, है त्यद में दकार तो नहीं देखो त तो है या द है दो नहीं। नद शब्द है तद क्या शब्द हो तद शब्द में त तो है या द दो है दोनों है हाँ तो त्यदिना किन्तु ये कहता है त्यदोहो स और द को स हो जाएगा त को भी स हो जाएगा और द को भी स हो जाएगा तद हो क्या विभूति है षठी द्विवचन तकार दकार को स हो जाएगा सऊ सुपर रहते क्या के क्या निकलेगा अनंत्यो हो ये हो तुदय तो का विशेषण अनंत्य, तो अन्त अनंत्य को होगा रुदय को होगा अंत्य भवयती अंत्य न अंत्य अनंत्य अंत में होने वाले वर्ण को ये सूत्र करेगा अनंत्य को करेगा तद तो शब्द में अनंत्य क्या है त तो या द है अनंत्य क्या है त तो है अत्यद शब्द में अनंत्य क्या है हैं, एक में त तो दूसरे में द होना चाहिए कोई द बोलते तद शब्द में अनंत्य तकार या दकार अ त्यद शब्द में अनंत्य क्या है तकार या दो? दो? दोने में त है हाँ त्यद हो तद हो दोनों में अनंत्य हो गया त तो ये त को ही स करेगा द को करेगा दो दो त्यादा दिनाम अ हो गया पर हो गया और दजा त है अनंत है अनंत तह तो को हो जाएगा स त्यद शब्द प्रातिपदक क्या था त्यद त्यद के दकार कहाँ गया त्यद आदि नाम से अ हो गया परुप हो गया क्या बचा त्य त्य के अनंत तकार या दकार है तो उसको क्या हो जाएगा स क्या पर रहते सुपर रहते स बनी गया य है क्या तो क्या प्रातिपदिक है श्य आगे शु है रुत्ता विसर कर दो क्या बनेगा श्यह क्या बना श्य ये सूत्र और कहाँ लगेगा बताओ औ जस आम आउट किसे कहाँ लगेगा कहीं लगेगा छोटी है और चिंता नहीं करना आगे सरल है क्या प्रतिपदी के है त्यद त्यद नाम कहाँ लगेगा सु में केवल और कहीं लगेगा सब जगह में लगेगा अतगुण कहाँ लगेगा सब जराने पर क्या प्रतिपद बन जाएगा प्य और आने पर क्या रूप बनेगा सर्व से बना दो सर्व संज्ञा है स त्य श्य के त्यौ क्या बनेगा त्य अगे औऊ त्यऊ स श्य प्यऊ प्य है सर्वगण गण है सर्वाध जस शि आध गुण हो जाएगा क्या बनेगा क्या बने ते क्या रूप बना श्ये संबोधन में आदि नाम संबोधनम नास्तिक उत्सर्ग सामान्य नियम में कहीं कहीं प्रयोग होता है हे भवानी इत्यादि में तो संबोधन ही द्वितीय में बनेगा क्या बनेगा त्यम क्या बनेगा जैसे सर्व के शब्द है कि के शब्द हो गया त्यद के दकार को त्यदिम अतगुण पर रूप पर त्य बन गया आगे कोई कार्य नहीं है त्य त्यम त्यम क्या बने गया त्यम इधि आगे त्याग क्या त्य ठीक है बोलो त्यभ्याम प्य प्या क्या कहते है सर्व ही बनता नहीं आता है प्य न प्याभ्याम देखो त्याभ्याम कैसे बनता है त्यद अग्रभ्याम त्यादि नाम है तुगण पर रूप करो सुपिचा लगेगा प्यारू बना प्याभ्याम है चतुर्थी में क्या बनेगा प्यास्यी क्या बनेगा सर्व नाम हस्मयी है और भ्यामे प्याभ्याम पंचमी क्या बनेगा तस्मा ष्टमी क्या बनेगा त्यस्य तसमी क्या बनेगा त्यसोष कहाँ से आएगा त्यो आम में क्या बनेगा तम आमी सर्वनाम श्रोट भवचंजलित हो जाएगा क्या बनेगा आदेश प्रत्यु तम सप्तमी में क्या बनेगा त्य त्य ये त्यस्म आगे उसमें त्या, त्यायो हो त्यसु क्या त्ययो हो सप्तमी बहुजन में तयसु बोला भी सुर से श्यात बोलता तो है बोला ठीक से श्या परमानंद क्या है या आगे आगे आगे नहीं नहीं नहीं नही नही नही हाँ। नहीं बोलो नही बोलो बोलो मिलो ये प्या ठीक है तरी प्या बोलो नहीं ताभ है ना प्या हाँ बोलो ठीक तेई है ना तेई तेई नहीं पे प्य यहाँ बोलो बोलो ठीक ते नही पे नहीं बोलो बोलो चतुर्थी प्ये नहीं, ब्यां, पंचमी बोलो बोलो नहीं नहीं पंचमी चल शुकाम हैं, बोलो पंचमी नहीं क्या बनेगा क्य स्म्त क्या भगे क्य सची बोलो विसर गया नहीं तो विसर विसर्गी हाँ आगे ठीक है हो गया शब्द हो गया और एक शब्द है तद शब्द सव्द। क्या शब्द है तद और त्यद में केवल य की के कमती है बाकी सब बराबर है प्रथम एक वचन क्या बनेगा स सकार सव, कहाँ से आएगा शब्द है तद स कहाँ से क्या सूत्र हाँ त तो हो जाएगा तद तो क्या कू है तद तो के दकार कहाँ जाएगा तद तो आदि नाम और अत हो गया प्रतिवोद क्या मना त तो बना क्या बना त तो, अगर सु है त तो के तकार को स हो जाएगा किस सूत्र से तद अभी स बनेगा सुर् कर सह बने गया क्या बना सह औ में क्या बनेगा क्या प्रातिपद कहे तद अगिर ओ तेदादि नाम अतोने पर वृद्धि क्या बनेगा तऊ आगे क्या है जस में क्या प्रातिपद कहे ऐ तब तो अगर जस्ट तेदा दिनाम लगेगा बहुचन लगता है ते दादिनाम हो अतोने परुप होगा क्या रूप बने क्या हुआ अभी है ते क्या हाँ पार्टी के साथ चलो क्या बना ते कहाँ बन गया तेदा दिन में तो उन्हें पर्व में ते तय हो जाता है क्या रूप देखे नहीं बोलो क्या बनेगा तो अगर क्या पढ़ते जैसे क्या सोच तो लग गया जस सी हो जाएगा ई फिर क्या सोच तो लग गया अदगुण तो क्या रू बनेगा ते हाँ इतने होने के बाद बनता है क्या रू बना सुर बोलो हे आगे तम तो तान ते कैसे बनेगा तद तो है अगर तद तो अगर विष तेतर दिन आ लगेगा अतोड़ी पर्व हो जाएगा, जाएगा। क्या प्रतिवेदिक हुआ तो अग्रे बीस क्या सो गया ऐसे आगे क्या सो गया लगे नहीं अत सही से हो गया आगे वृद्धि रिचि क्या बनेगा क्या बनेगा तई तेना बोलो तई आगे तस्म चतुर्थी आगे ये सर्वाधिगण होने से सर्वशब्द में जो सूत्र लगे थे पहला सूत्र क्या लगा था राम के अपेक्षा सर्व में विशेष क्या लगा था पहला सूत्र जस सी दूसरा सूत्र क्या है सर्वनाम न स्मय तृतीय नसिंग समासमिन आगे आगे इतने यहाँ भी इतने लग गया रू बोलो सौ तो ते इति एक शब्द है यद क्या है यद अंत में क्या है द दगे सु आएगा यद के दकार को क्या हो जाएगा त्य दिन आगे सूत्र क्या लगेगा तो प्रातिवेदिक क्या हो गया ये सु के उ की संज्ञा किस सूत्र से क्या नहीं। है सु में उ की संज्ञा नहीं होगी क्यों नहीं होगी के उकार की संज्ञा नहीं होगी से किस को पहले रू से होगा आगे विसर्व कैसे होगा रूप क्या बनेगा क्या बना यह आगे यू जस आने पर क्या बनेगा ये एक कहाँ से होगा से हो जाता है आदिगुण होता है ठीक है आगे यम ज्ञान अंत में न है हाँ आगे ये नई नहीं यही बोला ठीक ये न बोलो चतुर्थी हाँ चतुर्थी ठीक हो गया तृतीया बोलो बोलो जल्दी बोलो सिर कि लाते हो फिर सिर हो यही क्या बोलना ये न बोलो यही ही यही चतुर्थी क्या मानेगा बोलो यह पंचमी बोला गए यशमात क्या क्या है बोलो या ब्याम ये ब्य हो गया ओम निता भुसा